गोल्डा मेयर का पहला संघर्ष केलसी रिले चित्र बार बारा क्रॉशन सब लोग शांत रहें मैंने अपने दो कमरों वाले वॉलनट स्ट्रीट अपार्टमेंट में लड़कियों के सामने घोषणा की सब लोग शांत रहें अब मीटिंग शुरू होने जा रही है मैंने अपने दो कमरों वाले वॉलनट स्ट्रीट अपार्टमेंट में लड़कियों के सामने घोषणा की वो अमेरिकन यंग सिस्टर सोसाइटी की पहली बैठक थी वो सोसाइटी सोचाथ, रूस के यहूदी अप्रवासियों का एक समूह था मैं गोल्डी माबोहेज हूं जिसने स्वाभाविक रूप से खुद को इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया था उस कमरे में मेरी छोटी बहन क्लारा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रेजिना मेरे पड़ोसी बेलेओ और उसकी बहन फ्रीडा थी साथ में मेरी सहपाठी लीलियन और कुछ अन्य लोग भी थे मैंने पाठ्यपुस्तकों पर चर्चा करने के लिए वो मीटिंग बुलाई थी हमारे स्कूल के बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं मैंने कहा उन्हें हमारी मदद की जरूरत है क्या आप में से किसी ने की किताब देखी है इस्तेमाल करने वाला तीसरा उसकी किताब के से ज्यादा पृष्ठ गायब है जेनी मेरी किताब में से पढ़ने के लिए मेरे पीछे से झाकती है फ्रीडा ने कहा काश उसके पास खुद अपनी किताब होती हमें किताबों के लिए कितना पैसा जुटाना होगा बेले ने पूछा उनके लिए हमें से प्रत्येक को हर सप्ताह तीन सेंट देने होंगे मैंने कहा क्योंकि मैं पूरी चौथी कक्षा में गणित में सबसे तेज थी इसलिए यह इस स्वाभाविक था कि मैं सबको हिसाब लगाकर बताऊं ले, ले जोर से चिल्लाई गोल्डी यह बहुत ज्यादा है देखो तीन सेंट में एक बड़ी डबल रोटी आती है तीन सेंट में एक लीटर दूध आता है सारा ने कहा रेजीना ने कहा अगर गोल्डी को लगता है कि यह संभव होगा तो हम लोग वो जरूर कर पाएंगे लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो मैंने सोचा कि क्लारा और मुझे हर हफ्ते छह सेंट कहाँ से मिलेंगे फिर मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना होगा हर सुबह स्कूल से पहले मैं अपनी माँ की किराने की दुकान पर काम करती थी क्योंकि उस समय माँ थोक बाजार में खरीदारी के लिए जाती थी अगले दिन जब मिसेज प्लॉटकिन एक लीटर दूध लेने दुकान पर आई तो मैंने उनसे कहा मैं और मेरे दोस्त उन बच्चों के लिए स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जो किताबें खरीद नहीं सकते इसलिए कृपया आज आप एक लीटर दूध के लिए पाँच सेंट दें लेकिन तुम्हारी माँ तो उसके लिए केवल तीन सेंट ही चार्ज करती है उन्होंने विरोध करते हुए कहा लेकिन फिर उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला और मुझे एक निकल यानी पाँच सेंट का सिक्का थमा दिया बोल दी तुम वाकई में बड़ी कर्मठ हो उन्होंने मेरे गाल को सहलाते हुए कहा डबल रोटी के लिए पाँच सेंट मैंने मिस्टर मार्गोली से कहा डबल रोटी के लिए पाँच सेंट मैंने मिस्टर मार्गोली से कहा गरीब बच्चों की किताबों की जरूरत है फिर उन्होंने अपना चमड़े का बटू और अपनी जेब से निकाला लेकिन उनके पास केवल चार सेंट ही थे और मैं उन्हें नहीं ले सकती थी मैंने मिसेज गारफिंकल के लिए छः अंडे गिने दस सेंट मैंने उनसे कहा मैं उन बच्चों के लिए स्कूली किताबों के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रही हूं जो गरीबी के कारण उन्हें नहीं खरीद सकते देखो तुम्हारी माँ एक अंडे के लिए केवल एक सेंट ही लेती है मैं तुम्हें बस उतने ही पैसे दूंगी उन्होंने थोड़े गुस्से में कहा फिर उन्होंने अपने अंडे उठाए और दरवाजे से बाहर निकल गई लेकिन मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद सप्ताह के अंत तक क्लारा और मैं अभी भी अपने हिस्से के पैसे नहीं जुगाड़ा कर पाए थे उस समूह के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने विकल्पों को, को सूचीबद्ध किया मैंने बच्चों की घड़ी सीखने में मदद मैं बच्चों की घड़ी सीखने में मदद कर सकती थी लेकिन किसी भी बच्चे के पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे मैं किसी दुकान में एक जूनियर सेल्स गर्ल के रूप में नौकरी कर सकती थी लेकिन माँ को स्कूल से पहले मेरी जरूरत थी स्कूल के बाद क्लारा को मेरी जरूरत थी तब मुझे समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए हमने निश्चय किया कि हमें अपनी किसी प्रिय वस्तु को प्रिय वस्तु को त्यागना होगा जब माँ ने हमें कैंडी यानी मिठाई कि गोली खाने के लिए एक एक सेंट दिया तो मैंने क्लारा से कहा कि हम मीठी गोली नहीं खाएंगे अगली बैठक तक कोई भी पर्याप्त धन नहीं जुटा पाया था हमें कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है मैंने कहा हम हाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेंगे और फिर उसी मौके पर सभी लोगों से चंदा एकत्र करेंगे हम लोगों को निमंत्रण भेजेंगे फ्रीडा ने पेशकश की हम आने वाले महत्वपूर्ण लोगों की एक सूची बनाएंगे लील ने सुझाव दिया यह बहुत अच्छे विचार हैं मैंने कहा और उस मौके पर मैं एक भाषण भी दूंगी हम इतने लोगों के बैठने का इंतजाम कहाँ करेंगे सारा ने पूछा उसके लिए क्या करना था वो मुझे पता था अगले दिन मैं पैकन हॉल में गई वही एक वही एकमात्र हॉल था जो हमारे कार्यक्रम के लायक पड़ा था तुम क्या चाहती हो फैंसी बिजनेस सूट पहनने एक आदमी ने मुझसे पूछा मैं यहाँ के मालिक से मिलने आई हूँ मुझे एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए यह हॉल चाहिए मैंने कहा तुम हॉल के मालिक से ही बात कर रही हो मैं गोल्डी माबोहेज हूँ और मैं अमेरिकन यंग सिस्टर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ फिर मैंने उसे अपने आने का कारण बताया अंत में उसने अपना सिर हिलाते हुए हमें मुफ्त में हॉल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी हमने मोटे कागज पर निमंत्रण लिखे और पोस्टर प्रिंट किए अब सिर्फ मेरा भाषण बचा था यह पहली बार था कि क्या करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अपने भाषण को लिखो माँ तब तुम कुछ भी नहीं भूलोगी। रात मैंने संघर्ष किया लेकिन शब्द नहीं आए अब समय आने पर मुझे अपने, मुझे बस अपने अपने बस दिल से ही बोलना होगा अमेरिकन यंग सिस्टर सोसाइटी कार्यक्रम की रात को मैंने के मंच के पर्दे के पीछे से झांका माँ और पापा आगे की पंक्ति में बैठे थे यंग सिस्टर्स और उनके माता पिता उनके पीछे बैठे थे लेकिन बाकी लोग कहा थे वे लोग जिनके पास असली के बिना आपको कक्षा में बैठना कैसा लगेगा? तब आपको टीचर की बात समझ में नहीं आएगी आप अपना काम नहीं कर पाएंगे और शिक्षा हमारे लिए अपनी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है मैं तब थोड़ा रुकी जब मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को हॉल के दरवाजे से घुसते हुए और एक सीट पर बैठते हुए देखा। उनके साथ स्कूल के सुपरिन स्कूल की सुपरिंटेंडेंट स्कूल के सुपरिंटेंडेंट भी थे फिर मुझे स्कूल के कुछ शिक्षक भी दिखाई दिए और साथ में बच्चों के कुछ माता पिता भी उसके बाद मिसेस प्लाटकिन और मिस्टर मॉर्गेलिस आए सबसे अंत में मिसिस गार भी आई लोग आते रहे धीरे धीरे दर्जनों लोग आए हम लोग इस समस्या को इस प्रकार देखते हैं मैंने जारी रखा अब मेरी आवाज और मजबूत होती जा रही थी मिलवोकी के बच्चे जो स्कूल की किताबें नहीं खरीद सकते हैं उनकी मदद करना पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है मैं आप में से प्रत्येक से अपील करती हूं कि आप अपने अपने दिलों और बटुओं में झाँके और आप जो दे सकते हैं वो दान दें जब मेरा भाषण समाप्त हुआ तो सभी लोग उठकर खड़े हुए और जोर जोर से ताली बजाने लगे रेजीना और बागी बाकी यंग सिस्टर्स अपने अपने दान गुल्लुकों के साथ गलियारों में लोगों के पास गई पुरुषों ने अपने पर्स निकाले महिलाओं ने अपने बटुए खोले और मिसेज डार ने भी एक दो सिक्के दिए हमने बहुत पैसे जुटाए मैंने घर जाते हुए कहा मां मुस्कुराई मुझे लगता है कि अमेरिकन यंग सिस्टर सोसाइटी आगे से कोई अन्य आयोजन नहीं करेगी लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं एक नए संगठन के बारे में सोच रही थी और अप्रवासियों को अंग्रेजी सिखाने के लिए सिखाने के लिए मैं पैसे जुटाने की बात सोच रही थी मुझे पता था कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा और स्वाभाविक रूप से मैं उस संगठन की राष्ट्रपति बनूंगी छह वर्ष की गोल्डा की प्रधानमंत्री के रूप प्रशिक्षण लिया पति मॉरिस मेरसन के साथ एक यहूदी मातृभूमि स्थापित करने में मदद के लिए फिलिस्तीन गई वहां पर उन्होंने अपने लिए एक नया उपनाम चुना जो रोशनी के लिए हिब्रू शब्द था। 1969 से 1974 तक के रूप में उन्होंने कई पर अपने मत व्यक्त और उन्होंने में उनकी मृत्यु हुई उनके सम्मान में मिल्वोकी में फोर्थ स्ट्रीट स्कूल का नाम बदलकर गोल्डा मेयर स्कूल कर दिया गया हालांकि इस किताब के संवाद काल्पनिक है लेकिन सभी घटनाएं सच है अमेरिकन यंग सिस्टर सोसायटी ने गरीब बच्चों कि स्कूली किताबों के लिए धंज उठाने के प्रयास किए मिलवो की, की जनरल ने उनके बारे में लिखा है